का तीसरा भाग कहीं तुम्हारी मक्खी उड़ना जाइए शिंकी देखने के लिए जब भी तुम डिब्बा खोलो तब ध्यान रखना कि कहीं अचानक तुम्हारी मक्खी उड़ना चाहिए जिस दिन तुम्हें मक्खी मिले वह दिन तालिका में लिख लो मक्खी बनने के बाद शिंकी में क्या क्या बचा खाली खोल या कुछ और भी शंखी से मक्खी निकलने पर तुम्हारा प्रयोग पूरा हो जाएगा मक्खी द्वारा अंडे दिए जाने अंडे से इल्ली बनने इल्ली से, से शेंकी बनने और शिंखी से मक्खी निकलने की पूरी क्रिया को मक्खी का जीवन चक्र कहते हैं अंडे इल्ली, शिंकी और वयस्क मक्खी उसके जीवन चक्र की अलग अलग अवस्थाएं ये है मक्खी के जीवन चक्र को एक रेखाचित्र से दिखाओ इसमें मक्खी को छोड़कर अन्य अवस्थाओं के नाम नहीं लिखा है इस रेखाचित्र को अपनी कॉपी में बनाओ और खाली स्थानों में अवस्थाओं के नाम भरो पौधों और जंतुओं का जीवन चक्र दिखाने के लिए अक्सर ऐसे रेखाचित्र बनाए जाते हैं क्या मक्खी गोबर से पैदा हो सकती है के अवलोकन के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो मक्खी के जीवन चक्र की अवस्थाएं तुम्हें किस डिब्बे में दिखाई पड़ी का में या खा में तुमने दोनों डिब्बों में एक जैसा गोबर एक साथ रखकर प्रयोग शुरू किया था फिर भी मक्खी की एक ही डिब्बे में क्यों दिखाई दी? क्या मक्खी केवल गोबर में से अपने आप पैदा हो सकती है तर्क सहित उत्तर दो यदि इस प्रयोग में किसी दिन अवलोकन लेने के बाद कोई विद्यार्थी किसी डिब्बे को खुदा छोड़ दे तो प्रयोग में क्या गड़बड़ी हो जाएगी कुछ लोग सोचते हैं कि मक्खी गोबर में से अपने आप पैदा हो जाती है और वे मक्खी की इल्ली को गोबर की इल्ली कहते हैं। ऐसे लोगों को इस प्रयोग के आधार पर तुम क्या समझाओगे प्रयोग में तुलना की व्यवस्था इस प्रयोग में कार्डिब्बे वाला गोबर क्यों रखा गया था यदि ऐसा नहीं किया जाता तो प्रश्न सत्रह का उत्तर देने में तुम्हें क्या दिक्कत आती प्रश्न सत्रह क्या है अब देखेंगे क्या मक्खी केवल गोबर में से अपने आप पैदा हो सकती है तर्क सहित उत्तर देना अब तुम शायद समझ गए गये, गये कि यह खा डिब्बे के साथ तुलना के लिए रखा गया था यदि का डिब्बा प्रयोग में नहीं होता तो एक शक रह सकता था कि मक्की शायद गोबर से ही पैदा होती है का डिब्बे के कारण ऐसे शक की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो गई।